शंकरचार्य सूत्रभाष्यन्दे भगवेशने व्यौमद्या दक्षिणा भगवान भाष्य का वास्तविक थी इसमें हम लोग सप्तम श्लोक में देखे थे चार प्रश्न किया गया कुछ के द्वारा वो आत्मा तयोत्मतवाक्यत्म को ये वाक्य कैसे कहता है हुआ अष्ट श्लोक प्रश्नचत उत्तर आह पंक्ति सामस द्वितीयपंतिमेंटा नही अंतिम द्वितीयपंक्ति प्रश्नचत उत्तर आह प्रश्नचत सामस कैसे होगा प्रश्न चतुष्ट साधन चतुष्ट ऐसे प्रश्नानतुष्ट चतुष्ट चार अवयव वाला अभी एक समूह चतुष्ट का शब्द अर्थ है कि समूह और समूह के चार अवयोग होते हैं चतुष्ट तो कह देते है चतुष्टय का अर्थ चार नहीं चतुष्ट का अर्थ चार मिलने से जो एक गोष्ठी हुआ वो गोष्ठी को कहता है तो समूह कितना है एक चतुष्ट शब्द का अर्थ हो जाएगा एक उसका अर्थ हो गया कि उसके अंदर में चार जैसे साधन चतुष्ट कहते हैं चार हैं प्रश्न चतुष्ट से उत्तर ने प्रश्न पूछा था अभी आचार्य उत्तर देते हैं अत्र श्लोक है अष्टम श्लोक अत्र कोहम जीवस्वि यस्वृसी मोहम्मस्वासी नशय ब्रह्मवासी न संशय अत्रो जीवस्वी यश्वं अधानीवि यस्व पृछसी मोहम ब्रह्मी न संशयः श्रोण न संशय अच्छा आपके पास ये ये है है ना नक्म सामधान प्रश्न पूछा चेतरे अतः सामधान ब्रूम तो सही ब्रूम धायाचन खाते तो चार प्रश्न प्रथम प्रश्न था कि वो हम कौन हम हूँ जीव हीव था अभी प्रश्न है कि को जीव उत्तर देते हैं को अन्य जीव जीव और कौन अन्य है तुम है जीव और कौन है कहते तुम अर्थात अन्य कोई जीव नहीं है तुम ही है वो तो पूछता है की मैं कौन हूँ तो, तो वही तो मेरे को तो पता नहीं है कि ये जीवो मैं हूं ये मैं कौन हूँ उसका फिर प्रश्न होता है कि मैं कौन हूँ यश तुम तो पृच्छति माम को हुए? जो पूछने वाला है वही आप है तो पूछता है कि जीवो कौन है कहते हैं आप है मैं कौन हूँ कहते जो पूछता है तो जो पूछता है मेरे नहीं कर मैं तो पूछता नहीं ये नहीं कह तो इसलिए कहते हैं जो पूछता है वही आप है अभी तो ठीक है जो पूछने वाला हूँ अगर मैं हूँ तो फिर ये शास्त्र कहता है तो कुछ जीव जो है ब्रह्म है मैं तो पूछने वाला हूँ मैं तो ये शरीर मनुबुद्धि वाला ऐसा मानता हूँ तो सुख दुख होता है तो इसके लिए उत्तर देते है ब्रह्म एवं असी अभी तो आप मानते हैं कि सुख दुख वाला है ये प्रश्न पूछता है उत्तर सुनता है कि तत्व तो, तो आप ब्रह्मो ही है इसमें कोई संशय नहीं है तो जीव प्रश्न का समाधान दे दिए उत्तर दे आप ही जीवो है आप वर्ता है जो पूछने वाला है जीवन है पूछने वाला आता तो व्यवहार करने वाला, तो करने वाला है तो ये व्यवहार करने वाला जीवो है नहीं? नहीं। तो फिर वास्तव हम जीव है नहीं वास्तव तो ब्रह्म ही है वास्तव ब्रह्मो होने पर भी व्यवहार करता है इसलिए जीव जीवो ऐसा करी मानता है ठीक है वो जीव इस प्रश्न से प्रतिवचन हम कर प्रथम प्रश्न प्रश्न का है तो तो ये जो है, इसका उत्तर उत्तर उत्तर दिखाते हैं कौन देगा आचार्य क्षी पदार्थ जीवो नाम नामो सब जीव कहते हैं किसको कहते हैं नाम वाक्यलोन का कहने के लिए ये जीव क्या चीज है जैसे इंदिने उसको बताते हैं जीवो कहा जाता है क्या विमुक्ति कहेंगे पंचमी पंच में क्योंकि जहां कुछ अलोक कहते हैं प्रश्न होगा किससे अलोक पंचमी बन जाएगा तो देहादि तो दे व्यतिरिक्त आदि के जैसे मन बुद्धि प्राण ये सब जो हे हो वो सबसे व्यतिरिक्त तो देहादि व्यतिरिक्त साक्षी अधिको लिया जाएगा ये पदार्थ पदों का वास्तव अर्थ यही है जो की देहादी का साक्षी है हमको क्या होता है हम देहादी के साथ मिल जाते हैं हम देहाँ मानने लगते है कहते हैं हम देह से भिन्न है और हम देरों का साधे आदि का साक्षी है ये संस्कार हमको अगर दृढ़ होगा धीरे धीरे होगा तो कहते ना पहले तो इको एनर्जी को स्मरण ही नहीं होता है दो बार चार बार रटते हैं फिर धीरे धीरे इको एनर्जी का स्मरण होने आएगा कि तो यहाँ पर पहुंचेगा नहीं अंगत से लगेगा नहीं है कहाँ है मतलब पूरा स्मरण नहीं होगा किंतु धीरे धीरे और लटते रहेंगे संस्कार तो होगा दृढ़ होने से तुरंत आए, तो पहले तो बिल्कुल नहीं आएगा फिर आगे तो हल्का आएगा ठीक से स्मरण नहीं होगा और अभ्यास करने से दृढ़ स्मरण होगा तो इसी प्रकार की कहते हैं तब तो तो साची, देहादि का साक्षी में हो अभी इस प्रकार के क्यों नहीं आता है, ऐसा पहले इसका संस्कार नहीं है श्रवण करके करके संस्कार बनाएंगे तब यह स्मरण होगा तो संस्कार बनाएंगे और दुखों का कोटा को भी पूरा करना अगर दुख का कोटा को पूरा नहीं करेंगे फिर ये संस्कार उठेगा नहीं क्योंकि तो दुखों का भोग करना पड़ेगा अगर कोटा है अगर जिस समय में दुखों का भोग अगर बहुत बाकी है मैं ये देहादी व्यतिरिक्त ये दे आधे घटा तो इसलिए इसको भोग करके पूरा कर देना पड़ेगा तब तो फिर ये आएगा क्या पदार्थ पदार्थ ये क्या है कि न यो अय विज्ञानम प्राणेशोति ये में चार तीन सात ये मंत्र होगा चतुर्कतीय तो ब्राह्मण में ये मंत्र आएगा सात अथवा आसपास तो तो होगा यो अयम विज्ञानम विज्ञानम ता विज्ञान अर्थात बुद्धि ये तो क्या है कहते हैं कि बुद्धि प्राय अर्थात बुद्धि जैसे लगता है ये बुद्धि नहीं है बुद्धि जैसा स्फटिक ये स्फटिक रक्तवर्ण जैसा लगता है वास्तविक स्फोटिक रक्तवर्ण है क्या नहीं है इसीलिए कहते हैं विज्ञान मय अर्थात विज्ञान प्राय अर्थ में हो वचने वचने इसका है वहाँ से नहीं है यहाँ की विज्ञानमय कहा जाए ये प्राचुर्य विज्ञान प्राचुर्य अर्थात ये बुद्धि की प्रचुरता प्रचुरता क्यों है उसी के साथ मिल गया अगर मिल गया तो उसका धर्म को ले लेता है ये विज्ञानमय पुरुषु प्राणेशु अर्थात सभी सब मिले हुए हैं इंद्रियो बुद्धि मन ये शरीर सब मिले हुए हैं सबको मैं मानता है तो उसमें कौन है कहते हैं प्राणेशणेश इंद्रिय मन ये सबका बीच में निर्धारण में सप्तमी हुआ है जैसे कहते हैं बालो केसु उत्तम तो बालो केसु वो निर्धारण में इनके बीच में या बाल केसु ये आधार सप्तम नहीं उसमें ऐसा नहीं है इनके बीच में उसको निर्धारण करतर्ज्योति अंतर्ज्योति हृदय में अंतर्ज्योति कहने से अर्थात आप बुद्धि इत्यादि को नहीं ले पाएंगे तो अंतर्ज्योति कहते हैं नहीं तो हृदय कहने से हृदय के अंतर् में ये इंद्रिय अंतर तो नहीं जाएंगे तो बुद्धि हो जा सकती है तो इसलिए कहते तो हैं अंतर ज्योति, बुद्धि ज्योति रूप नहीं है प्रकाश नहीं हो जाओ विज्ञान प्राणेश सिद्ध न तो, दे तो क्विदन्य तो देहादि जीव है कच्चित तो तो से भिन्न कोई देहादि और वो जीव हो जाएगा ये नहीं है अर्थात ये जो देहादि है वो जीव नहीं है न तो तो अन्य। आपसे भिन्न कोई अर्थात आपसे भिन्न अर्थात ये जो तो को कहा गया चैतन्य रूप कहा गया तो, आपसे भिन्न कोई देहादि आप हो गए शुद्ध चैतन्य आपसे भिन्न कौन हो जाएंगे देहादि देहादि कहने से देहो प्राण मनो बुद्धि इत्यादि ये सब कोई जीवन नहीं है अर्थात आप जो है वही वास्तविक जीवन बना हुआ है आप वास्तविक कौन है कहते हैं कि विज्ञान हो प्राणेश्वित चैतन्य को कहते हैं अर्थात वास्तविक चैतन्य ही यही जीवो हुआ कोई देहादि जीवन नहीं है देहादि क्यों जीवन नहीं हो जाएंगे कहते हैं तस्य दृ चाहिए दृश्य से दृष्टित्व अनुपति देहादि जीवन नहीं है क्यों नहीं है तस् तो दृश्य से दृष्टित्व तो अनुपत्य वो दृश्य है इसलिए वो दृष्टा नहीं होगा कौन दृश्य हो गया देहादी देहादि दृश्य हो गया तो जो दृश्य हो जाएगा वो दृष्टा नहीं होगा और हमको लगता है कि मैं देख रहा हूं इसलिए मैं तो दृष्टा हूँ देखादी जो है ये सब दृश्य दृश्य हैं हम उनको तो जानते का चक्षु से देखते हैं ये नहीं जिसको हम जानते हैं हम अपना मानव मनोबुद्धि को भी जानते हैं तो वो तो सब तो तो दृश्य हो गया तो जो दृश्य हो जाएगा वो दृष्टा नहीं होगा दृष्टा तो देखने वाला उनको पते वक्षण आदि कहा जाएगा बक्ष्यमाण हुआ कर्मणि कर्मि कर्मणि कहा जाए कर्म शान तो ठीक है अभी कहती है जो हृदय वही जीव है आगे शिष्य पूछता है यहाँ से शिष्य का प्रश्न यो अहम जीव शब्दार्थ सो हम ब्राह्मणों अभिन्न व्यक्ति कृषि जो यह हम जीव शब्द हो गए आपके लिए जीव में जीव ही हूँ ये मैं जीव ब्रह्म से भिन्न अथवा तो अभिन्न हूँ अभी ये प्रश्न हुआ मैं जीव हूँ ये निश्चय होगा नहीं को देती दे जो पूछ रहा है वही जीव है तो मैं पूछ रहा हूँ जीवो हूँ पूछ रहा है कौन से तो पृछन प्रति पृछन अर्थात वा तो पूछने वालों को प्रति यहाँ पृथ धातु से सत्य हुआ है तो शत्रु प्रत्यय प्रचु का हुआ तो प्रचुद धातु का आचार्य है ना शिष्य है शीशे। तो शिष्य को इसलिए प्रम द्वित हो गया जो हो गया का मतलब पूछने वालों को करता है अभी कभी जो प्रन में जो शत्रु प्रत्यय हुआ है वो करता अर्थ में हुआ है पूछने वाला जैसे कहते हैं कि भोजन पका रहा है तो पाप क्रिया तो का वो करता है तो कहा जाएगा कि जैसे पाचक जो पाचक है वो पचध धातु तो का करता है तो पश्य अभी पाचक पश्य हो गया अब ये जो पाचक पदार्थ तो हुआ जो मनुष्य वो अभी पश्य धातु का क्या हो गया कर्म हो गया पाचक पश्य धातु का कर्म हो गया कि पाचक पक्ष धातु का क्या हुआ इसी प्रकार की यहाँ कहते हैं कि पूछने वाला जो है वो तो पूछने वाला क्रिया का कर्ता हो गया वो हो गया अभी उसको पहन करता है अर्थात पूछने वाले को कहता है तो जो पहता है उसका कर्म हो जाएगा जो पूछने वाला उसको कहता है इस प्रकार की शास्त्र में प्रयोग होता है प्रसन्न पु? आने वाले को उत्तर देता है तो कौन है ये जीव ये ब्रह्म है अथवा नहीं है तो उत्तर देते हैं यश तुम पृछ सी मान वो अहम जो आप हमको पूछ रहे हैं श्लोक में यश तुम पृचसी मान वो अहम ब्रह्म है वो असी आप ब्रह्म ही है तो हम ब्रह्म ही है तो हमको क्यों नहीं लगता है हम ब्रह्म ही है तो कहते हैं कि हम ब्रह्म है किंतु ये जो शरीर और मन बुद्धि इत्यादि में जो सुखो दुख होता है हमको वो भी चाहिए ये अगर चाहिए होगा तो फिर हम भ्रमण नहीं हो पाएंगे हमको ये तो नहीं चाहिए जब दृढ़ होगा तो फिर हम भ्रमण हो पाएगा हम ये सुख दुख हमको न हो अर्थात सुख हो दुख न हो ये चाहते रहते हैं इसलिए हम भ्रमण नहीं हो पाते अगर हमारा ये चाह बढ़ जाएगी कि हमको सुख हो ये चाह नहीं रहना है हमको दुख न हो ये चाहा नहीं रहना है फिर हम भ्रमण करेंगे तो ये सब को हटाना है सुबह आ गया तो ठीक है दुखा आ गया तो भी ठीक है ये चार घट जाएगा तो फिर हमको लगेगा ये के चलते, ये इच्छा के चलते हम सकते हैं सकने से हमारा तो नहीं आता यश तुम मां पृछसी को हम ब्रह्म एवं हसीम ठीक है मां प्रति यश तो श्याम किसी पृछसी माम प्रति यात्र मेरे प्रति यश तो तुम और हम श्याम इ आप आकर के हमको पूछते हैं कि मैं कौन हूँ ये जो पूछते हैं तुम तो तो ही हो ना तू नाक्य थे कस्त प्रतिबंधो अस्तर चले इस वाक्य में कोई विवाद नहीं है कोई प्रतिबंध नहीं है आप ब्रह्म ही है ये वाक्य निश्चित ही है अभी पूछ लिया ये उत्तर भी दे दिए तो कहते हैं कि शब्द तो समझ गया आचार्य ब्रह्म ही हो ये समझ गया कहते हाँ मैं ब्रह्म ही हूँ ये क्या चीज है ये कुछ पता नहीं है आगे वो प्रश्न करेंगे ये अष्टम श्लोक उच्चारण करेंगे आगे ठीक में यहाँ अष्टम श्लोक पूरा हो गया तो यहाँ पूरा हो गया अष्टम श्लोक पहले आप जीव है ऐसे बोल के फिर आप ही ब्रह्म है ऐसे बुलाएंगे हाँ वो पहले पूछा था कि जीव कौन है कहते जो पूछते हो वही जीव है तो फिर अगर मैं जीव मतलब जीव ही हूँ ये क्या पदार्थ है कहते कहने ब्रह्म ही है तो ब्रह्मो है कहने का अर्थ आप ये देहो इत्यादि नहीं है जो जीव है आप जीव है ये जीवो को मानते हैं मैं देह हूँ ये हूँ वो हूँ वो नहीं है कौन है फिर कहते ब्रह्म ही है इस प्रकार की शब्द अर्थात आपको जीव है और देहो इत्यादि नहीं है ये दोनों पदार्थों के आ अष्ट श्लोक व्याख्या आगे का नवश्लोक व्याख्या पदार्थ ज्ञान से वाक्यार्थ ज्ञान हेतुवाद पदार्थ से स्पष्ट अज्ञात वाक्यापत्ति मंपथे पदार्थ ज्ञान वाक्यार्थ हेतुवाद पदार्थ जान समय होगा पदार्थ बाक्या अर्थ अर्थ अर्थ अर्थ से से ज्ञान ज्ञान ज्ञान ज्ञान ज्ञान आगे आगे हेतु हेतु का पदार्थ में क्या अवक्ति है पदार्थ ज्ञान ज्ञान से दिया पदार्थ पदार्थ अर्थ अर्थ हेतुत्व है तो ज्ञान हेतु पदार्थ पदार्थ ज्ञान ज्ञान ज्ञान ज्ञान होने से से हटा देने तो हो गया हटा देने से दो तो हट जाएगा तो पदार्थ ज्ञान वाक्य ज्ञान हेतु जिसको पद का अर्थ तो पता नहीं है उसको वाक्य हो जाएगा नहीं मान कह देंगे कहने की मुगीदारा एक पद है इसमें पद का अर्थ तो क्या है पता नहीं तो क्या लाएगा वो तो पदार्थ ज्ञान ना वाक्य के प्रति हेतु है ये पदार्थ ज्ञान कैसे हो जाएगा कहते पद सुनने को विदारण सब सुने नहीं सुने, सुने। पद तो सुन ले अभी पद का ज्ञान हुआ नहीं हुआ पद का ज्ञान हो गया हम लोग सुन लिये पदार्थ का ज्ञान हुआ नहीं हुआ क्यों कहते पद ज्ञान होने पर भी पदार्थ ज्ञान होने के लिए पद और पदार्थ में संबंध में वो संबंध हमको पता चलना चाहिए शक्ति नहीं है तो फिर वो पदार्थ ज्ञान नहीं होगा ये पद पदार्थ का संबंध ज्ञान उसको शक्ति कहते हैं तो जिसको शक्ति ज्ञान है उसी को ही ये पदार्थ ज्ञान हो सकता है अभी आचार्य ने शब्द कह दिए ब्रह्म अभी इसको तो कुछ ज्ञान नहीं है पदार्थ ज्ञान नहीं इसलिए शिष्य कह पदार्थ ज्ञान से वाक्या ज्ञान है जिसमें पदार्थस्य तो तो कि कि मैं मैं मैं जो है वो है तो है तो तो तो है वो तो तो ये ये ये क्या अभी तक लगता प्राण हो ये सब लगता है पर ब्रह्म ऐसा है पता कि चलेगा से सुनता है नो ये कोई बड़ा पदार्थ है इतने तो हमको थोड़ा बहुत समझ में आता है किन्तु स्पष्टम अज्ञातत्म पदार्थम स्पष्टम ज्ञान नहीं है नहीं होने से न वाक्यर्थ प्रतिपत्ति मम वाक्य प्रतिपत्ति प्रतिपति सब्जे का अर्थ ज्ञान मेरे को वाक्यर्थ ज्ञान न संभवती नहीं होता है पदार्थ ज्ञान ही नहीं है पदार्थ जान वक्या श्लोक पदार्थ में पदार्थ में न्यांत नगव अहम ब्रमेति कथम राम कथम पदारे जागरूक प्रतिपदे कथम भगवान संबोधन करते हैं पदार्थम स्टाही पदार्थमेव न अद्याफुट जाह ब्रम्हेती बाक्या कथम प्रतिप्य प्रति पद प्रति हे भगवान भगवे अस्ती है ऐश्वर्य आचार्य ऐश्वर्य भाव पदार्थमेव न अद्या स्टा पदार्थों तो मैं अभी तक स्पष्ट नहीं जानता है न स्ुटें स्ुट स्पष्ट श्कुटर, श्कुटर था जैसे पुष्प गया तो था गया था तो पदार्थ तो पूरा पूरा पूरा ज्ञान हो गया तो नहीं है तो है मेरे को वाक्य कैसे हो जाएगा बता पदार्थ ज्ञान नहीं होने से बाक्यार्थ ज्ञान नहीं होता ठीक है आपात तो तो पदार्थ प्रतिपत्ति तो यदे नाक्या उत्तम आपातः तो तो पदार्थ प्रतिपत्तों आपातः तो तो सामान्यतः तो पूरा पूरा नहीं है ज्ञान आपातथा कहते हैं आपात मैं देखा पता पूरा ठीक से नहीं देखता हूँ थोड़ा तो तो थोड़ा पदार्थ प्रतिपक्ता तो ये आप लोग का लक्षण भी हो गया पदार्थ प्रतिपक्ता इसका प्रदर्शन कैसे करेंगे पदार्थ पदार्थ पदार्थ क्या है? में क्या रहता है करीब आपातः सामान्यतः में पदार्थ का जानता हूँ होने पर भी यथा प्रतिपत्ति अभाव जैसे होना चाहिए ऐसा तो ज्ञान नहीं है प्रतिपत्ति अभाव है वाक्यर्थ भी इसलिए मेरे को वाक्य नहीं हो रहा है सामान्य रूप से जानता हूँ विशेष रूप से पता नहीं चलता अभी बेत्तियों। अभी बेत्तियों तो, रख करके तो कहा शिष्य कहा इस प्रकार के अभिप्राय मन मे कहा कि स्फुटम न जाना है सामान्य से जानता हूँ स्पष्ट नहीं जानता हूँ नवो भगवत स्पुट्रेट कथम पद पदार्थ ज्ञान हेतु पदार्थ पदार्थ पदार्थ पदार्थ ज्ञान ज्ञान ज्ञान ज्ञान ज्ञान ज्ञान ज्ञान से से ज्यान ज्यान का होता है है है का होता पर होगा पद ज्ञान से पद ज्ञान पद का जो ज्ञान होता है वो प्रत्यक्ष होता है प्रत्यक्ष होता है तो पद ज्ञान फिर आगे शक्ति शक्ति बुद्धि में है वो आएगा आने से पदार्थ पदार्थ बुद्धि में आएगा पदार्थ आने के बाद उनका बीच में संबंध होगा पदार्थों का इसको कहा जाता है अन्वयक अन्वय होने के बाद आएगा पदार्थों के बीच में अन्वय होता है पदार्थों के बीच में अन्वय को पदों का अन्वय कर दिया जाता है जैसे कहते हैं कि गाँव आनयक तो संबंध गांव में पद है आनय के पद है इनका बीच में संबंध कैसे हो जाता है कहते हैं गौ जो पदार्थ है जो क्रिया है वो दोनों का बीच में संबंध होता है कर्म गौ उससे पदार्थ का ज्ञान का होने से पहले पद ज्ञान फिर पदार्थ ज्ञान फिर वाक्यर्थ ज्ञान फिर जो शिष्य ने कहा मेरे को पदार्थ ज्ञान नहीं है तो वाक्यार्थ ज्ञान कैसा होगा आचार्य अंगीकर होती कहते हैं ठीक है श्लोकों में सत्यम भेतो पदारो जो नैव विद्यते सत्यं अत्र विगानं नैव विद्यते इह नीय पदार्थबोधो आचार्य सत्यमा आप सत्य करें पदार्थ ज्ञान नहीं होने से वाक्य नहीं होगा ये अत्र हो तो गया, एक आपकने से आदेश उपदेश विरोध गान अर्थात विरोध कथन अर्थात अस्ट पदार्थ ज्ञान नहीं होने से वाक्या नहीं होगा इस विषय में कोई विरुद्ध का नहीं है इसमें कोई विवाद नहीं है सभी जानते हैं ज्ञानम इह इह विज्ञान अर्थात वाक्या पदार्थ ज्ञान का विषय में पदार्थ पदार्थबोध ही वाक्या पदार्थबोध पदार्थ ज्ञान वाक्या अवगति अवगति ज्ञान पदार्थ तो ज्ञान वाक्य तो ज्ञान के लिए है जी दे पहले पदार्थ तो ज्ञान ये कह देगा पहले व्याकरण पढ़ना है पहले न्याय पढ़ना है नहीं तो ये पदार्थ ज्ञान से आना कठिन होगा पदार्थ का तो ज्ञान कहे उसने तो कहा था ऐसे पद ये पद का अर्थ है कोई दूसरा आएगा कहे ऐसा कहा उसको कुछ पता है कह देगा फिर आप वो भेज जाएंगे कहेंगे क्या पता भाई तो फिर ये जो अभी कह देंगे रास्ता में जाकर के सोचेगा वो तो जो कहते गलत कहे। जो, ये जो कहे <laughs> तो इसलिए कहते हैं कि स्वयं को जानना है तो न्याय तो तो में इस संशय तो से कभी भी मुक्ति तो होगी ही नहीं पदार्थ ज्ञान यहाँ वाक्य अवगति के लिए हेतु अवगति अवगति सब बता था ज्ञान ज्ञान पदार्थ बोध वाक्यर्थति वाक्यर्थ ज्ञान पदार्थ ज्ञान वाक्यर्थ ज्ञान हेतु है इसलिए पदार्थ ज्ञान होना चाहिए अभिजित अंगीकृतम अर्थम अनुबितम विघितम अर्थात विरुद्ध कथितम श्लोक में तो विज्ञान इस विषय में कोई विरुद्ध कथन नहीं है तो जिसमें विरोध बना नहीं है वो हो गया तो अभिहित नहीं है तो अभिहित अर्थात जिसमें विरोधा नहीं है इसको अंगीकार किया फिर कहते हैं तो पदार्थ ज्ञान वाक्यार्थ ज्ञान के लिए हेतु है इसमें कोई विवाद नहीं है वो रिश्ते भी करते हैं तो चाहिए इसलोक उच्चारण तो करेंगे नैव विद्यते आगे तरी पदार्थ व्याख्यान कर पदार्थ का ही स्पष्ट ज्ञान नहीं है और आप भी निश्चय करिए कि पदार्थ ज्ञान नहीं होने से वाक्यार्थ ज्ञान नहीं होगा तब क्या तात्पर्य हो गया कि तभी तब पदार्थ व्याख्यान कर वाक्यर्थम व्याख्यायता पदार्थ का व्याख्यान करके फिर वाक्य अर्थ का व्याख्यान करना चाहिए तो ये कहते है शिष्य का ऐसे ही अर्थात उद्देश्य हो जाएगा ऐसे उद्देश्य अर्थात शिष्य का ऐसे अभी प्रश्न आ गए तो फिर आपको पदार्थ ज्ञान ही करना पड़ेगा प्रश्न नहीं करने पर भी अन्य किसी अर्थात संकेत से आचार्य को पता चल जाएगी प्रश्न होता है तो यहाँ के पदार्थ प्रथम पुरुष एक वचन अर्थात तो शिष्य इस प्रकार की कहता है तो पदार्थ व्याख्यान करके वाक्यर्थ का व्याख्यान करना चाहिए करिए ऐसे आशंख्य आचार्य ऐसा आशंका करते है अर्थात शिष्य में ऐसा प्रश्न हो रहा है अभी वो पूछा नहीं ऐसा आशंका करके सीधा ही आचार्य उत्तर दे रहे हैं ये सब भाष्य में मिलेगा देखे आशंख्य अह अर्थात वो दूसरे वाला ऐसा प्रश्न किया नहीं है बोला नहीं है तो ये ऐसे अनुमान करके उत्तर दे रहे हैं टीका में देखेंगे ये खड़ा होगा आगे वो क्यों कह रहे नहीं। तो जानेंगे कि ये हो गया ये शाह का उत्तर कर शिष्य को अभी हुआ कि तब तो फिर पदार्थ व्याख्यान करना चाहिए अभी पदार्थ व्याख्यान करेंगे तो एक हो गया जीव और एक हो गया ब्रह्म ये दोनों पदार्थ का व्याख्यान अंतकर्ण तद्वृत्ति साक्षी चैतन्य विग्रह साक्षी चैतन्य विग्रह आनंद सत्य सन् आनंद सत्य सन्ना प्रपद्यसे प्रपद्यसे अंतरण सत्यसं अंतकरण सद्विटे साक्षी चैतन्य विग्रह आनंद सक सन कि प्रपद्यसे त्मान प्रपच से अपने आप को क्यों नहीं जानते हो शर्थ तो होता हुआ आप अंत करण वृत्ति अंत करण वृत्ति साक्षी अंत करण आगे हैं तथ देते है सर्वनाम है सर्वनाम का स्वभाव होता है का तो तो से क्या पूर्व में है अंतकरण और अंतकरण वृत्ति का साक्ष्य अंतकरण का भी साक्षी होगा अंतकरण वृद्धि का भी साक्षी होगा अर्थात तो अंतकरण जो वृत्ति रूप नहीं ले रहा है तो भी उसका साक्षी होगा अंतकरण का जो वृत्ति नहीं हो रहा है तब तो अंतकरण अर्थात वास्तविक तो अंतकरण का वृद्धि नहीं है तो फिर अंतकरण नहीं रहेगा अभी तो यहाँ अंतकरण का कहने का अर्थ अहंकार और उसका वृत्ति अर्थात अन्य वृत्ति अंतरण का चार प्रकार की वृत्ति ले जाएगी एक हो जाएगा अहंकार वृद्धि मैं इस प्रकार के अनुभव होगा हो और दूसरा हो जाएगा कहते कि ये ये अहंकार वृत्ति हो गया चित्तवृत्ति कुछ स्मरण करता रहता है हो और और दुधी। दुधी और तो ये हो जाएगा और मन और बुद्धि बुद्धि अर्थात पदार्थ तो यही है निश्चय कर दिया मन ऐसे है अथवा तो ऐसे है संकल्प से तो संकल्प निश्चय स्मरण ये चार प्रकार की अंतरकरण की, तो की है और उसका भुद्धी। भुद्धी हो जाता है घट को देखता है ये घट है अथवा कोई पत्थर है इस प्रकार के संकल्प तो चलता है कहेंगे मनोवृत्ति हो गया ये तो घट ही है ये बुद्धिवृत्ति हो गया ये सबका साक्षी है साक्षी अर्थात तो वो सबको साक्षात देखता है जानता है साक्षात देखता है अभी हम इसको देखते हैं कि तो इसको तो है साक्षात नहीं देख रहे हैं तो मैं साक्षात देखा तो ये इंद्रिय के द्वारा देखा तो इंद्रिय बीच में व्यवधान आया द्रव्य और इसका बीच में इंद्रिय बीच में व्यवधान हुआ जब इंद्रिया व्यवधान के बिना जो पदार्थ को जानते है उसको देखते हैं साक्षात् साक्षी साक्षात साक्षात साक्षात से से हो जाएगा। से ये तो तो साक्षात का ठी कितना हो जाएगा और, आगा। आगा। आगा। और आगा। so, में जो ही हो जाएगा तो so इन होने से यात रूप हो जाएगा हो जाएगा साक्षी हो जाएगा प्रथम नाम हो जाएगा साक्षी तो साक्षीन से साक्षी किस से से साक्षी होगा साक्षी प्राप है उसका प्रथमाचन में साक्षी बनता है दिजल, दिजल का क्या है? क्या से होता है होगा कर देगा निषेगाकरण सूची याकरण को शुक्ल स्मरण नहीं होगा फिर क्या करेगा आकाश में सू देखेगा <laughs> <laughs> तो सूची सूची आकाश आकाश में तल्लीन तो तो होकर देखना पड़े ऐसा स्मरण नहीं कर पाएगा अंकाकरणी साक्षी तुदित्ति का साक्षी चैतन्य विग्रह विग्रह विग्रह का मूर्ति वही उसका स्वरूप चैतन्य स्वरूप है चित्त स्वरूप कहते हैं स्वरूप आनंद रूप हम चित्त स्वरूप है ये तो थो थोड़ा थोड़ा पता चलता है हम चेतन हमको जड़ा नहीं है किंतु मैं आनंद स्वरूप है यही पता नहीं चलता इसी के लिए सारे कठिनाई है मैं चेतन हूँ ये तो आ जाता है मैं आनंद हूँ ये नहीं आता क्यों नहीं आता कि नहीं परिचिन हम मानते हैं राधा कृष्ण आनंद रूप सत्य है सन और सत्य भी है सत्य और कंधिकाराध्यम जो होता तो हुआ भी की आत्मान से क्यों नहीं जान रहे हो अपने आपको ऐसा यही आपका वास्तविक स्वरूप अंतकरण अंतकरण वृद्धि का साक्षी है तो कहते हैं कि जब तक हम किसी व्यक्ति में बहुत ज्यादा सटे रहते हैं उसका गुण हमको इतना दिखता नहीं तो जैसे कहते हैं ना जो व्यक्ति बहुत ज्यादा कामी होता है उसका अपना कुछ दिखता नहीं वो हमेशा दूसरों का ही देखता रहेगा तो जो थोड़ा हटेगा तो भी दिखेगा एकदम आख के ऊपर जो लगा हुआ है वो दिखेगा तो इसी प्रकार बहुत ज्यादा सटा होगा तो दिखेगा इसी प्रकार अंतकरण के साथ बहुत ज्यादा सटा हुआ तो अंतकरण का गुण भी नहीं दिखेगा जब धीरे धीरे हटते हैं जब विचार करते हैं धीरे धीरे हटते हैं तब तो दिखेगा अरे मेरे को तो ये दोष है ये इसको हटाना है ये गुणा हमें कम है ये लाना है ये सब दिखेगा जब ये दिखने लगेगा अपने में गुणा दोष जानेंगे कि हम उसे धीरे धीरे दूर हो रहे हैं ये अच्छा चीज है अपने में गुणा दोष दिखना लगे तो गुणा दिखे तो उसको कम मतलब बंद रख करके और उसको बढ़े बंद रखकर के नहीं कह करके दोष दिखे तो उसको कहने लगे ये हो, जाता है, ये हो जाता है तो ये सब करने लगे तो धीरे धीरे छूट ये नेट से बच नहीं पाते थे <laughs> तो, तो बार बार कहने से धीरे धीरे उसमें चलो गया धीरे हो जाए आत्मान प्रकृति से ऐसा हमारे वास्तव स्वरूप है हमारे आनंद रूप है शत्रु स्वरूप है ऐसा ही जानना है टीका में साक्षात प्रति कर्तृत्व साक्षित्विदर्तिक कहा कोई घटना हुआ हम कहते हैं कि उस घटना का यह साक्षी है और हम उनको फिर बुला कर भी गुजर जाते हैं तो फिर कहते हैं आप ये घटना देखें वो कहते हैं हम उन्होंने कहा देखा तो वो व्यक्ति वो जो दर्शन क्रिया हुआ घटना का दर्शन औसा करता है नहीं है वो मानता है मैंने देखा इसी प्रकार की यहाँ आत्मा साक्षी है जो हम वास्तव में जीव रूप हमारा जो वास्तव रूप है हम साक्षी हैं है लेकिन अर्थात तो हम दर्शन क्रिया का कर्ता बन रहे अंतकरण अंतकरण का वृत्ति इसका हम साक्षी कहते कर कर तो हम कर्ता बन जाएंगे साक्षातिक्षण प्रति कर्तृत्व साक्षित्व एक्शन दर्शन दर्शन क्रिया का करता ही तो साक्षी बनता है इसी प्रकार की शंका को विद्यति असुक्षेप बने जाते अर्थात जो है ना उत उठा करके उठा कर विरुद्ध को उठा करके फेक जाता निराकरण श्लोक में कह दिया चैतन्य विग्रह आप कोई करता नहीं है जैसे कहते हैं कि सूर्य सबको प्रकाश कर देता है तो सूर्य में ये प्रकाश क्रिया का कर्तित्व है मैं प्रकाश कर रहा हूँ का है नहीं है ये कर्तित्व हमें नहीं है इसलिए जितना जितना ऊपर चलते हैं, उतना उतना ये कर्तित्व हटेगा मैं किया ये नहीं होगा, व्यवहार में कहेगा उन्हें दया में खाया पकड़ करके पूछ देंगे भागा जी आप ऐसे किए ज्ञान कहेगा ना इसलिए कह दिया वास्तविक हम कुछ नहीं किया वो तो जो शुकर है, शुकर है। ये सब शरीर मन से होता है व्यवहार तो तो का शरीर मन अर्थात तो तो तो देश <coughs> कर्तव्य तो नहीं, तो तो नहीं है तो है। तो, तो तो है, चैतन्य विद्रह हैसे रूपत्व आह वही जो चैतन्य विग्रह जो हमारा वास्तव स्वरूप है वही पुरुषार्थ रूप है वही मोक्ष रूप है पर इसलिए जिज्ञासित जिज्ञासित अर्थात ज्ञातुष्ठत्व तो, वही ज्ञान का विषय हमारा होना चाहिए अपने आप को ही जानना चाहिए अपने आप को जानने का वास्तविक प्रक्रिया है कि जिसको जान रहे उसको हटाना है मन को जान रहे हैं सुख दुखों को जान रहे इसको हटाना है यही वास्तविक इसलिए भगवान कहते हैं अज्ञान को हटाना यह कार्य है ज्ञान को तो आत्मा को जानना ये कोई नहीं है हम तो है ही आत्मा अज्ञान को हटाना जो हमको हो रहा है वो हम नहीं है इस प्रकार की बात दर्शकती तो हम शरीर इत्यादि लगता है कहते हैं वो सब अन हैं जड़म है उससे हम विरोधी अलग है इसलिए हम सबके स्वरूप है यथोक्तम प्रतिप न अतिपत्म तो तो ना? hmm. जो ये का अर्थ कहा गया अंतकरण का वृत्ति साक्षी चैतन्य विग्रह आनंद रूप सत्य ये हो गया वास्तव प्रतिपत्ति पदार्थ ज्ञान अतिपत्ति का कारण निकल इसका ज्ञान नहीं होने में कोई कारण नहीं है तो ज्ञान तो होता ही है हम आनंद रूप है चित्रूप है साक्षी है ये ज्ञान हमको होता ही है अगर हमको क्षणोभ के लिए भी हमको पता चला हमारे अंदर में ऐसा विचार चल रहा है वही आत्मा है।, है, है, तो है, है। हम जानते हैं ना अपना विचार चलता है बोल करके ये जो जानता है वही आत्मा है हम किंतु जिसको जानते हैं उसके साथ सब जाते हैं तो उसके साथ तो नहीं चटना है। तो एक भी हमको ज्ञान हुआ तो अपना विचार ही ज्ञान हो गया सबको इसलिए हम लोग ज्ञान ही रहे सट जाते हैं वो नहीं सटना है अगर हम उसी क्षण को याद रखें मैंने देखा था कि विचार को इसलिए मैं तो विचार का दृष्टा हूँ इस प्रकार संस्कार करना है उच्चारण करेंगे चतुर्दशी को बोाना एक श्लोक तो रट करके आएंगे आप लोग हम लोग आज तीन श्लोक देखें तीन कितना देखें एक दो तीन चार चार श्लोक देखें श्लोक एक श्लोक कम से कम अधिक रख सकते हैं तो अच्छा है पहले जब पाठ चलते थे जी वगैरह थे।, तो तो तो थे।, तो थे, थे।, थे थे तो तो पूरा रखते सत्यन्द्र कम से कम तो एक श्लोक हाँ मतलब क्या ना ये हमारा उपासना है हम तो राम राम नहीं कर रहे हैं ना तो इसलिए ये उपासना अर्थात हमारा उसे एकाग्र होता है और मेधा शक्ति स्मरण शक्ति बढ़ता है स्मरण शक्ति जब नहीं पड़ता है हम सुनते हैं फिर भूल जाते हैं कुछ याद नहीं रहता और तो भूल जाएंगे तो आगे जब पंक्ति लगेगा नहीं जागरण भूल गए न्याय भूल गए ये शब्द तो तो का अक्त भूल गए ये जो भूलने का हमारा संस्कार है उसको बदलना पड़ेगा तो संस्कार हो जाएगा याद रहने का संस्कार ये हमारे जो चंद्र विरजानंद हैं उनका जो आश्रम का प्रतिष्ठाता थे तो प्रतिष्ठाता की जो शिष्य थे वो शिष्य का कुछ तो चालीस साल में तो मतलब शरीर छोड़ दे, शरीर छोड़ दे उनका जीवन तो समाधि कर दिया हमारा हो गया अब तो चलो भाई शरीर को तो छोड़ वो कहते थे कि मनुष्य को कैसे भूल जाते हैं कहते हैं तो ये हो पता। <laughs> तो पता है भूल कैसे जाते हैं इतने उच्च को टीके वो है। तो दो एक थे जो चीज एक बार सुनते जैसे भगवान वाशिका के बारे कहा जाता जो एक बार सुन याद रहेगा उनको तो पद्म पूरा पार ब्रह्म का टीका सुना तो याद रह गया दोबारा दे हमको इतना सुनाए थे तो याद रहेगा इसलिए वो महात्मा बोलते थे, कि थे, के के थे और हम लोग याद कैसे रहता है यह <laughs> तो ये हमको पता संस्कार को बदलना पड़ेगा बार बार रटना पड़ेगा रटने से धीरे धीरे धीरे धीरे सामर्थ्य होता है जो जितना कर पाएगा उतना अच्छा तो कहा गया कि सत्य सत्य अर्थ अमृत विरोधी अन्य मिथ्या हृत का सत्य न सूत्र भाष्य पन्दे भगव